महाभारत द्रोण पर्व महाभारतोणपर्व पंचाशदतमोध्याय सहत्सम्राज द्रोणीरा हे युगा संवर्तक जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध कर देती है उसी प्रकार राक्षसों की उस सेना का संघार करके युद्धस्थल में अस्वस्थामा की बड़ी शोभा हुई तम दहन तम अनेक सरिराशि विषोपमयी तेसु राज सहस्रेशु पांडव येसु भारत नयन निरक्षित अशक्नो द्रोण महाभे ऋतय घटोत्कता द्राक्षसेंद्र महाबलात्म भरत नंदन युद्ध में पांडव के सहस्रों राजाओं में से वीर महाबली राक्षसराज घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई भी विषधर सर्पों के समान भयंकर भाड़ों द्वारा पांडवों की सेना सेनाओं को दग्ध करते हुए अस्वस्थामा की ओर देख न सका स पुनर्भरतश्रेष्ठ क्रोधादुभ्रांतलोचन तलम तल्य दस न्षत स्वस्तम अब्रवीत क्रुद्धो द्रोणपुत्रा महाम वह भरतश्रेष्ठ पुनः क्रोध से घटोदगत की आँखें घूमने लगीं उसने हाथ से हाथ हाँस मलकर ओठ जबा लिया और कुपित हो सारथी से कहा सूत तू मुझे द्रोणपुत्र के पास ले चल रूपेण सुपताकेन भास्वतां केैरथम द्रोणपुत्रेण पुनरप्य शत्रु का संहार करने वाला घटोत् सुंदर पताकाओं से सुशोभित प्रकाशमान एवं भयंकर रथ के द्वारा पुनः द्रोण पुत्र के साथ दैरथ युद्ध करने के लिए गया सविन महान सिंह विक्रमा शिक्षे पाविद्य विध्य संग्राम हे द्रोणपुत्राए राक्षस अष्ट घंटा महाघोरा अश्निधेव निर्मित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने सिंह के समान बड़ी भारी गर्जना करके संग्राम में द्रोणपुत्र पर देवताओं द्वारा निर्मित तथा आठ घंटियों से सुशोभित एक महाभयंकर अश्नि अर्थात बज्र घुमाकर चलाई ृत्य जग्राहक्ष अश्वस्थामा ने रथ पर अपना धनुष रख उछलकर उस असने को पकड़ लिया और उसे घटोत्कच के ही रथ पर दे मारा घटोत्कच उस रथ से कूद पड़ा शास्वसूत ध्वजानम भस्म्रभा विवेश भिता शास निर्भस दारूढ़ वह अत्यंत प्रकाशमान तथा परम दारुण असली घोड़े सारथी और ध्वज सहित घटोत्कत के रथ को भस्म करके पृथ्वी को छेद कर उसके भीतर समा गई द्रोड़े तत्कर्म दृष्ट् तो सर्वभूता पूजय यद वप्लुत्यजग्राह घोरा शकर ने भगवान शंकर द्वारा निर्मित उस भयंकर अश्नि को जो उछलकर पकड़ लिया उसके उस कर्म को देखकर समस्त प्राणियों ने उसकी भूरी भूरी प्रसन्नता की धृष्ट दुम न रथम गयम से तोमृ धनुर्घोरम समाधा महंदीन्द्रायुधोपम मुमोच निशान बाढ़ान पुन द्रोड़ महोरथी नरेश्वर उस समय भीमसेन कुमार ने धृष्ट दुम्न के रथ पर आरूर हो इंद्रायुद्ध के समान विशाल एवं घोर धनुष हाथ में लेकर अस्वस्था के विशाल वक्षस्थल बहुस पर वक्ष वक्षस्थल पर बहुत से तीखे मार मारे धृष्ट दुम स्वसंभ्रांत तो, तो मुमोचा शि विशोपमान सुवर्ण पंखान द्रोणपुत्र से धृष्ट ने भी बिना किसी घबराहट के विषधर सर्पों के समान सुवर्ण में पंखे वाले बहुत से बाढ़ के केक्ष स्थल वक्षस्थल पर छोड़े ततो मुचना चंद्रोणस्ता सावप्यग्निख प्रख जग्न तुष्त मारणा तब अश्वस्थामा ने भी उन पर सहस्रो नाराज चलाए दृष्ट दम्न और घटो भी अग्नि अग्निशिखा के समान तेजस्वी द्वारा अश्वस्थामा के नाराजों को काट डाला अति तीब्रमद सिंह यो धा प्रीतम द्रोड़ भरत उन दोनों पुरुष सिंहों तथा अश्वस्थामा का वह अत्यंत उग्र और महान युद्ध समस्त योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहा था। था त्रेड़ा त्रेड़ा त्रेड़ा भी। भी भी एक हजार रथ तीन सौ हाथी और छह हजार घुड़सवारों के साथ भीम भीमसेन उस युद्ध स्थल में आए ततो भीत्म धम रक्षो धृष्ट दुमन चागम अयोध्य धर्म आत्मा द्रोड़ी अकृष्ट विक्रम उस समय अनायास पराक्रम प्रकट करने वाला धर्मात्मा अस्वस्था माँ भीम पुत्र राक्षस घटोस्क तथा सेवको सहित धृष्ट के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा था तत्रुतम द्रोण भारत। भारत पुत्र ने अत्यंत अद्भुत पराक्रम दिखाया जिसे कर दिखाना समस्त प्राणियों में दूसरे के लिए असंभव था निमे शांतर मातण साक्षसा सा परख मारते मारते अपने पैरे बाणों से घोड़े सारथी रथ और हाथियों सहित राक्षसों के एक अक्षौणी सेना का संहार कर डाला मिश तो भीमसेन से हेडम्बेह पार्शतस्थ तमयोधर्म पुत्र विजय से भीमसेन घटोत्म नकुलर्म पुत्र अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते यह सब कुछ हो गया निपेदृद पर्वता शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने वाले नाराचों की गहरी चोट खाकर बहुत से हाथी शिखर युक्त पर्वतों के समान धरासाई हो गए विसर्पात धीरे बोर गई हाथियों के झुंड कटकर इधर उधर छटपटा रहे थे उनसे ढकी हुई पृथ्वी रेंगते हुए सर्पों से आच्छादित हुई सी शोभा पा रही थी क्षिप्त कांचा का इधर उधर गिरे हुए स्वर्ण में दंड वाले राजाओं के छत्रों से छाई हुई यह पृथ्वी प्रलय काल में उदित हुए सूर्य चंद्रमा तथा तो ग्रह नक्षत्रों से परिपूर्ण आकाश के समान जान पड़ती थी प्रबुद्ध्वज मंडुका भेरे विस्तीर्ण कक्षुपंसा बलिजुषा फेन चानी कंकबृद महाग्राहां नैका युधचाकुलास्तीर्ण गज पाषाण हतास्वराकुलाथचित्ता महावप्रा पताकारुचिद्रुतमा सरमीण महारौद्रम प्रसक्तिभा मज्जा महापंका कबंधावर्जिडुपा केशसबल्मा भीणाभागेन्द्रभयोधा भी शरीर संभवाम शोड़ितौ तो महाघोराम द्रौड़ी प्रतियन्दी योधार्तरव निर्घोषा थत जोर्मी समकुलाम स्वापदाती महाघोराम जमराष्ट्र महोदधि अस्वस्थाम ने उस युद्ध में खून की नदी बहा जो शोणित के प्रवाह से अत्यंत भयंकर प्रतीत होती थी जिसमें कटकर कर गिरी हुई विशाल ध्वजाएँ मेढकों के समान और रणभेरिया विशाल कछुओं के सदस्य जान पड़ती थी राजाओं के श्वेत छत्र हंसों की श्रेणी के समान उस नदी का सेवन करते थे चवर समूह फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे कंक और गिद्ध ही बड़े बड़े ग्राह से जान पड़ते थे मछलियों के समान भरे थे विशाल हाथी अनेक प्रकार के आयुध वहां मछलियों के समान भरे थे विशाल हाथी शिलाखंड के समान प्रतीत होते थे मरे हुए घोड़े वहां मगरों के समान व्याप्त थे गिरे पड़े हुए रथ ऊंचे-ऊंचे टीलों के समान जान पड़ते थे पताकाओं पताकाएं सुंदर वृक्षों के समान प्रतीत होती थी बाण ही मीन थे देखने में वह बड़ी भयंकर थी प्राश शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र डुंड सर्प के समान थे मज्जा और मांस ही उस नदी में महापंख के समान प्रतीत होते थे तैरती हुई लाशें नौका का भ्रम उत्पन्न करती थी केसरूपी सेवारों से वह रंग बिरंगी दिखाई दे रही थी वह कारों को मुंह प्रदान करने वाली थी गजराजों घोड़ों और योद्धाओं के शरीरों का नाश होने से उस नदी का प्रागट्य हुआ था योद्धाओं की आर्तवाड़ी ही उसकी कलकल भनी थी उस नदी से रक्त की लहरें उठ रही थी हिंसक जंतुओं के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी वह यमराज के राज्य रूपी महासागर में मिलने वाली थी निह तिराक्षण ही द्रोड़ी है पुनरप्य संक्रुद्ध सृकोदर पार्षता स नारा चुणे पार्था द्रोणे विद्वा महाबल जघान सुसुरथम नाम ध्रिपद से सुत राक्षसों का वध करके बाणों द्वारा अस्वस्था ने घटोत्कच को अत्यंत पीडित कर दिया फिर उस महाबली महाबलीवीर ने अत्यंत कुपित होकर अपने नाराजों से भीमसेन और धृष्टुम्न से समस्त कुंती कुमारों को घायल करके द्रुपद पुत्र सुरथ को मार डाला पुनः शत्रुंजय नाम द्रुपदस्या आत्मजम रणही बलानेकम जया ने कम जया सुम तत्पश्चात उस क्षेत्र में द्रुपद कुमार शत्रुंजय बला जयालिक और जयासु को भी मार गिराया राजानम सुताम चंद्रसेनम च चीच कुभोज सुताचात जग नि आर्य इसके बाद द्रोण कुमार ने राजा सुताभ को भी हम लोग पहुंचा दिया फिर दूसरे तीन तीखे और सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा हेममाली, माली और चंद्र से इनका भी वध कर डाला तदनंतर दस बाणों से उसके रा, उसने राजा कुंतीभोज के दस पुत्रों को काल के गाल में डाल दिया अश्वस्था मसंकृ संध्यागमोचा कर्ण पूर्णे न धनुषासम यमदंडोपम घोरम उद्यस्यासुघटोत्क इसके बाद अत्यंत क्रोध में भरे हुए अश्वस्था ने एक सीधे जाने वाले अत्यंत भयंकर एवं उत्तम बाण का संधान करके धनुष को कान तक खींचकर उसे शीघ्र ही को लक्ष्य करके छोड़ दिया वह बाण घोर यम के समान था सभित् तस् राक्षस्य महाशर विवे साम शीघ्र सुपुंख पते वह सुंदर पंखों वाला महाबाण उस राक्षस का करके शीघ्र ही पृथ्वी में समा गया काम राजेन्द्र घटोत्थ को मरकर गिरा हुआ जान महारथी धृट्ट दुम अपने उत्तम रथ को अस्वस्थामा के पास से हटा लिया भारत नरेश्वर फिर तो युधिष्ठिर की सेना के सभी नरेश युद्ध से विमुख हो गए उस सेना को परास्त करके वीर द्रोणपुत्र रणभूमि में गर्जना करने लगा भारत उस समय संपूर्ण प्राणियों में अश्वस्थामा का बड़ा समादर हुआ आपके पुत्रों ने भी उसका बड़ा सम्मान किया अथ सर भिन्न कृत हत पति क्षणदा चे हमतात निधन मुप गिमहे कृताभूत गिख रही वह दुर्ग मातिरो तदनंतर सैकड़ों बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मरकर गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए निशाचरों की लाशों से पटी हुई चारों ओर की भूमि पर्वत शिखरों से आच्छादित हुई से अत्यंत भयंकर और दुर्गम प्रतीत होने लगी तम सिद्ध गंधर्व पिशाच संघा नागा सुपहना पितरो बयां रक्षो गणा भूत गणाश्च द्रोण एम अपूजअन अपरसुरा उस समय वहाँ सिद्धो गंधर्वो पिशाचो नागो स्पर्णो पितरों पक्षियों राक्षसों भूतों अप्सराओं तथा देवताओं ने भी द्रोण पुत्र अस्वस्थामा की भूरी भूरी प्रशंसा की इस श्री महाभारती द्रोण परमढ़ी घटोत्कच वध परवड़ी रात्रियुद्ध षट पंचाशद्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि विषयक एक सौ छप्पनवा अध्याय पूरा हुआ